विवेकानंद साहित्य क्या भारत तमसाच्छादित देश है यह धर्म प्रचारकों के लिए एक विदारणी बात है जिसकी उपेक्षा वे नहीं कर सकते जो मूर्ति पूजक पूर्व को ईसाई बनाना चाहते हैं उनको चाहिए कि इस लोक के भोगों और ऐश्वर्य की उपेक्षा करके जो उपदेश वे देते हैं उनके अनुरूप स्वयं भी आचरण करें भाई विवेकानंद भारत को संसार का सर्वाधिक नैतिकता नैतिकतापरायण राष्ट्र मानते हैं यद्यपि वह परतंत्र है परंतु उसकी आध्यात्मिकता अब भी टिकी हुई है उनके हाल के डिटायर्ड भाषणों के विवरणों में से कुछ उद्धरण इस प्रकार है इस स्थल पर भाषणकर्ता ने अपने व्याख्यान का प्रमुख नैतिक स्वर झंकृत किया और कहा कि उनके देश के लोगों में यह विश्वास है कि स्वहीनता ही पुण्य है और स्वपरायणता ही पाप है इसी विषय में उन्होंने अपने भाषण में निरंतर बल दिया और इसे भाषण का सारांश कहा जा सकता है वे कहते हैं एक हिंदू के अनुसार अपने लिए घर बनाना स्वार्थ परायणता है इसलिए वह ईश्वर की उपासना और अतिथि देव के सत्कार के लिए घर बनाता है भोजन बनाना स्वार्थ परायणता है अतः वह दीनजनों के लिए भोजन बनाता है यदि कोई भूखा अतिथि आ जाए तो वह अपने लिए भोजन सबसे अंत में परोसता है और यह भावना देश भर में व्याप्त है कोई भी व्यक्ति भोजन और आश्रय की याचना कर सकता है और सभी घरों के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं जाति प्रथा का धर्म से कोई संबंध नहीं किसी भी मनुष्य का व्यवसाय पैतृक होता है एक बढ़ई बढ़ई के रूप में एक सुनार सुनार के रूप में एक श्रमिक श्रमिक के रूप में और एक पुरोहित पुरोहित के रूप में जन्म लेता है दो दान विशेष रूप से सम्मानित हैं एक तो विद्या का दान और दूसरा जीवन का दान किंतु विद्या दान श्रेष्ठतर है कोई किसी की जान बचा ले बड़ी अच्छी बात है पर यदि कोई किसी दूसरे को ज्ञान दे तो यह और भी अच्छी बात है द्रव्य के लिए शिक्षा देना बुरी बात है और जो विद्या को एक पुण्य वस्तु मानकर उसका विनिमय स्वर्ण से करता है उसको कलंक लगता है सरकार समय समय पर अध्यापकों को सहायता प्रदान करती है और इसका नैतिक प्रभाव तथा कथित सभ्य देशों की जैसी स्थिति है उसकी अपेक्षा कहीं अधिक अच्छा पड़ता है वक्ता ने कहा मैंने देश के कोने कोने में प्रश्न किया है कि सभ्यता की परिभाषा क्या है और मैंने यह प्रश्न अनेक अन्य देशों में भी पूछा है कभी कभी उत्तर मिला जो कुछ हम हैं यही सभ्यता है उन्होंने इस परिभाषा पर भिन्न मत व्यक्त करने की अनुमति मांगते हुए कहा कोई राष्ट्र हो सकता है कि समुद्र की लहरों को जीत ले भौतिक तत्वों का नियंत्रण कर ले जीवन की उपयोगितावादी सुविधाओं को पराकाष्ठा तक विकसित कर ले किंतु फिर भी संभव है कि वह कभी यह अनुभव ही न कर पाए कि सर्वोच्च सभ्यता इसमें होती है जो अपने स्वार्थ को जीतना सीख लेता है पृथ्वी के किसी भी देश की अपेक्षा यह स्थिति भारत में अधिक उपलब्ध है क्योंकि वहाँ शरीर सुख संबंधी भौतिक स्थितियाँ आध्यात्म के अधीनस्थ मानी जाती है और व्यक्ति हर सजीव वस्तु में आत्मा का दर्शन करता है और इसी उद्देश्य से प्रकृति का अध्ययन करता है इसीलिए दुर्जय धैर्य के साथ प्रतीयमान दुर्भाग्य को सहन करने की मृदु प्रवृत्ति दिखाई देती है साथ ही वहाँ किसी भी अन्य जाति की अपेक्षा अधिक आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति की पूर्ण चेतना भी विद्यमान है इसीलिए इस जाति और देश का अस्तित्व विद्यमान है जहाँ से ज्ञान की अनंत धारा बहती है जो कि दूर दूर के चिंतकों का ध्यान आकर्षित करती है और उन्हें अपने कंधों को दलित करने वाले एक पार्थिव भार से मुक्ति पाने की प्रेरणा देती है